विवेक क्या है विवेक आदमी की जिंदगी के साथ उसका क्या संबंध है बहुत बढ़िया अभी बहुत बहुत सारी बातों के ऊपर जो चर्चा हुई आ? तो विवेक के द्वारा इन सारी चीजों को किस तरह से क्या रोशनी पड़ती है या कैसा हम उसको समाधान के क्रम में प्रोषित तो कर सकते हैं देखिए इसको अभी कई जगह में हम बता चुके हैं विवेक का मतलब होता है लक्ष्य को पहचानना है न अस्तित्व का लक्ष्य क्या है भाई सह और सहअस्तित्व ही अस्तित्व का लक्ष्य है उसको छोड़कर के आप क्या भागोगे मैं क्या भागूंगा कहा भागूंगा ठीक है ना तो हर जगह में सहअस्तित्व मूल लक्ष्य है ये आ गए वो मूल लक्ष्य के आधार पर हम राज्य के बारे में क्या कहेंगे मैंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे समाज के बारे में क्या कहेंगे ये सब करने से समाधानात्मक भौतिकवाद आता है सहअस्तित्व को मूल में रखा अब कुछ किया थोड़े ही है हम थोड़े ही बहुत बड़ा भारी पसीना बहाये है सेते की मिली हुई जुगाड़ है भाई ये सहअस्तित्व को शीर्ष में रखा ये लक्ष्य है भाई समाज का लक्ष्य क्या है सहअस्तित्व है सह अस्तित्व विधि से समाज को व्याख्या किया तो अपने आप से ठीक लगता है आपको भी स्वीकार होता है हमको भी होता है और जो गांव वाले को हो बेहता जो और शहर वाले को भी होता है बोलिए साहब जो जो कहा सोचते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है मानते हैं उनको भी ठीक लगता है जिनके पास नहीं है उनको भी ठीक लगता है जो शोषण करते हैं उनको भी ठीक लगता है जो शोषण नहीं करते हैं दान करते हैं उनको भी ठीक लगता है उसके लिए क्या किया ये नहीं होता तब वो संघर्ष ही ठीक लगता था आदमी कैसा आदमी को आदमी कहोगे घोड़ा गा कहोगे क्या कहोगे इसको क्या कहोगे आप ही बताओ उसके पहले वो ही ठीक लगता रहा संघर्ष करना ही ठीक लगता रहा उसको ऊंचा-कुचा के गावत ही भाई हां सत्पर का स्व का भारत ऊंचक उचक के गावत रहा हम संघर्ष का राह अपनाए हैं दाउत्र है भाई हमारे सामने तुम संघर्ष करके क्या करेगा चाहता सर ऐसा मैं पूछा बस दो चार प्रतिशत आदमी हैं उनको घाट उतार दिया तो सब सही है घाट उतर गए अब क्या करोगे तुम करो ना भाई इस प्रकार की आदमी जात है इसको क्या करोगे आप बताओ ठीक है ना ये संघर्ष नाम की जो भाषा है ये हमारा भ्रम से उप, भ्रम का उपज है भ्रम में हम कहीं भी तालमेल बैठा नहीं पाते थे झगड़ा करो भाई जैसा अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसा परिवार है चैन रिएक्शन वाले तो कोई एक आदमी एक आदमी गोली से मार देता मार दिया दे सब वो तो चले गए यात्रा ठीक है और जिन, जो मर गया है उनके बच्चे के लिए दो भैंसी खरीदते हैं एक भैंसी अभी दो इनको पिलाओ बच्चे को जब बच्चे जैसा आयो आया है तो उनको दंड फे लो दंड फेलो ताकत बनाओ ताकत बना करके मस्त मुस्तंड बनाया दे बन दे, उसको मार के आओ मार के चले खत्म हो अब उसके उनके बच्चे अब भैंस खरीदना शुरू किया दूध पीना शुरू किया ये चेन रिएक्शन हम समझता हजारों परिवारों में आपको मिलेगी हजारों एक नहीं है हजारों परिवारों में ये चित्र मिलेगी आज भी चले रहे वही चेन रिएक्शन कौमी भावना में कौमी विधि से तो एक कौम जो है ना अभी डंडा डंडा खा करके अभी तो चुप हो गया तो अपने को सोचा कि नहीं मैं दूध पिया करो और हड्डी चापा करो और मस्तंडे बन जाओ और बंदूक चलाओ जाओ चलो वो सारे कौमियों को सब मार के आओ अब अभी तो पेपरों में तो आप सुन ही रहे हो जेहा छो क्या चीज है भाई सारे कौमियों को मारो हम तो ये की कोमी रहेगा ऐसा वो कह रहे हैं आपका आवाज दिख ही रहा है और क्या चाहते हो संघर्ष करो में और क्या, और क्या चाहते हो आप बताओ यही है संघर्षात्मक जनवाद है ना या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यही है ठीक है अब उसके लिए लिखा समाधानात्मक भौतिकवाद तो व्यवस्था में जीना ही तो संपूर्ण भौतिक पदार्थ जो व्यवस्था में है और मानव भी व्यवस्था में हो सकता है संघर्षात्मक जनवाद संघर्ष करने की जरूरत नहीं है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना मस्ती से समृद्धि का अनुभव करना क्या बात ये चाहिए वो चाहिए सोच लो मस्त जो है ना आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया और ठसके से जिया और दस व्यक्तियों का उपकार किया ये ठीक है दस व्यक्ति का जेब काटना क्या बस हो खत्म हो गया बात वो धीरे धीरे बात और रहस्य अनुभवात्मक अध्यात्मवाद व्यापकता को हम अनुभव किए आप अनुभव करोगे व्यापकता रहस्य नहीं है अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं इतनी ही समाधान अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का एसेंस पॉइंट है अब बताइए साहब अब इसमें कौन सा बड़ी भारी पसीना बहात हुए भाई अनुभव ना करें रहस्य को कब तक पूजा करें जी। शायद शयदयापन क्षत विक्षित हो गए हैं उसके बाद भी हर, हर धर्मता को करेंगे और वे क्षत विक्षित होंगे वो परि, परिणाम ही उसका वो ही है जी। हाँ ठीक है तो अस्तित्व को लक्ष्य के रूप में दे देना हाँ। ये ही आवश्यकता है जो जो अस्तित्व जो है ना बिल्कुल नित्यवर्तमान प्रकाशमान विद्यमान और प्रमाण वर्तमान रूप में अब वर्तमान में जब प्रमाण है तो वो कौन सा रहस्य है भाई व्यापक वस्तु जितना सुलभ रूप में हर व्यक्ति को समझ में आता है एक एक वस्तु उतना सुलभ रूप में समझ में नहीं आएगा अब व्यापक वस्तु को सर्वाधिक गहन दुरूह रहस्य बना करके करोड़ों अरबों आदमियों को गन्ने की इसमें कोलों में डालकर के पेड़ डाला सब बाद में खादगोबर हो गए भाई आप मानिए करोड़ों आदमी खादगोबर हो हमारा परिवार में सैकड़ों आदमी खादगोबर है जिसका इतिहास के लिए हम स्वयं साक्षी है। अब बताइए सब क्या किया जाए तो इस विधि से आदमी सार्थक होने वाले विधि को अपनाने की आवश्यकता है उसी विधि में ये आया अनुभवात्मक अध्यात्म अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है अस्तित्व हमको भी समझ में आया है आपको भी समझ में आएगा इसीलिए रहस्य नहीं है यदि हमको समझ में आया आपको समझ में नहीं आया तो है तो रहस्य रहस्य है ठीक हो गये पूरा हो गया अच्छा इस ढंग से रहस्य से मुक्ति पाने की बात और कहा गये अस्तित्व में न सिद्धि है न चमत्कार है अस्तित्व में जो कुछ भी है निश्चित प्रणाली है निश्चित परिणाम है निश्चित फल है निश्चित प्राणाली पद्धति के अनुसार हमारा अध्ययन अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य जो है ना असमझदारी मूलक विधि से ही जीने योग्य इकाई है इसीलिए इसका नाम ज्ञानवस्था की इकाई नाम दिया साहब क्या गलत है अध्यात्मवादी इसको ज्ञानवस्था की इकाई नाम दिए हैं जीव नाम दिए हैं हाँ जी और भौतिकवादी भी आदमी को जीवे का रेशनल एनिमल है ना न ऐसा नाम देते हैं वो आदमी जात को ठीक है ये सब बातें आपके सम्मुख दुकान रची हुई है तो रहस्य की रहस्य में जीना है या यथार्थता के साथ जीना है पहले आप हमको एक निर्णय लेने की आवश्यकता है रहस्य में जीना है तो पहले किताब प्रमाण वो सही है उसी में जिया जाए कोई आपत्ति नहीं यदि किताब प्रमाण किताब प्रमाण के अनुसार रहस्य में जीना दुभर हो गई है और उसके बाद यथाथथा के साथ जिया जाए से क्या बुरा है इसमें यदि थके नहीं है और रहस्य में जिया जाए देखा जाए क्या तकलीफ है किसको क्या तकलीफ है ठीक हो गया तो हमारे अनुसार रहस्य जो है ना मनुष्य को सुख शांति अमन चयन के आधार नहीं है नंबर एक चमन चमक सिद्धि चमत्कार ये आदमी को अमन चयन जान माल की सुरक्षा करने में असमर्थ है ठीक है ना? इस आधार पर हम कहते हैं कि मनुष्य को यथार्थता को समझकर मानवीता पूर्ण यथार्थता के साथ जीने की पद्धति प्रणाली नीति रीति सबको तैयार किया जाए यहाँ से मानवीय इतिहास शुरू होगा अभी तक जो, जो बीती हुई बात है रहस्य पर कुछ आधारित कुछ इतिहास है राक्षसीता पर कुछ इतिहास है यह कुछ रहना है पर तो इतिहास भरी हुई है इन्हीं से इन्हीं के इन्हीं के कंटिन्यूशन में जीना होगा तो कोई मना करने वाला तो आता ही नहीं काहे को मना करेगा भाई ठीक है नहीं जीना होगा तो ये भी थी बात इतनी भी, भी थी बहुत सही हो गए यह पर्याप्त है शायद